श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ इक्कीस एक, एक सितम्बर अट्ठारह भगवान यह वर दो कि साल भर तुम्हारी सेवा करता रहो मुक्ति क्या चीज़ है वह तो मारी मारी फिरती है उस पर मैं थूकता हूँ कहिए सेवा एक साल के लिए करूँगा श्री राम यहाँ के, के आदमी अच्छे नहीं हैं कोई कुछ कहेगा गिरीश वह बात न होगी आप कह दीजिए श्री राम अच्छा तुम्हारे घर जब जाऊं तब सेवा करना गिरीश नहीं यह नहीं यही करूँगा श्री रामकृष्ण ने हर्ष देखकर कहा अच्छा ईश्वर की जैसी इच्छा श्री राम के गले में घाव है गिरीश फिर कहने लगे कह दीजिए अच्छा हो जाए अच्छा मैं इसे झाड़े देता हूँ काली काली श्री राम मुझे लगेगा गिरीश अच्छा हो जा फूक मारते हैं क्या अच्छा नहीं हुआ अगर आपके चरणों में मेरी भक्ति होगी तो अवश्य अच्छा हो जाएगा कहिए अच्छा हो गया थे राम विरक्ति से जाओ भाई ये सब बातें मुझसे नहीं कही जाती रोग के अच्छे होने की बात माँ से मैं नहीं कह सकता अच्छा ईश्वर की इच्छा से होगा गिरीश आप मुझे बहका रहे हैं आपकी ही इच्छा से होगा श्री राम कृष्ण छी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए भक्तवत न तो कृष्णवध तुम्हें जैसा रुचि सोच सकते हो अपने गुरु को भगवान समझ सकते हो परंतु इन सब बातों के कहने से अपराध होता है ऐसी बातें फिर नहीं कहना गिरीश कहिए अच्छा हो जाएगा श्री राम जी अच्छा जो कुछ हुआ है वह चला जाएगा गिरीश शायद अब भी अपने नशे में है कभी कभी बीच में वे श्री राम कृष्ण से कहते हैं क्या बात है कि इस बार आप अपने दैवी सौंदर्य को लेकर पैदा नहीं हुए कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं अब की बार जान पड़ता है बंगाल का उद्धार है एक भक्त अपने आप से कह रहे हैं केवल बंगाल का ही क्यों समस्त जगत का उद्धार होगा गिरीश फिर कह रहे हैं ये यहाँ क्यों है इसका अर्थ किसी की समझ में आया जीवों के दुख से विकल होकर आए हैं उनका उद्धार करने के लिए गाड़ीवान पुकार रहा था गिरीश उठकर उसके पास जा रहे हैं श्री राम कृष्ण मास्टर से कह रहे हैं देखो कहाँ जाता है गाड़ीवान को मारेगा तो नहीं मास्टर भी सांस जा रहे हैं गिरीश फिर लौटे श्री राम कृष्ण की स्तुति करने लगे भगवान मुझे पवित्रता दो जिससे कभी थोड़ी सी भी पाप चिंता न हो श्री राम कृष्ण तुम पवित्र तो हो ही तुम में इतनी भक्ति और विश्वास जो है तुम तो आनंद में हो ना, गिरीश जी नहीं मन खराब रहता है बड़ी अशांति रहती है इसीलिए तो शराब पी और खूब पी कुछ देर बाद गिरीश फिर कह रहे हैं भगवान आश्चर्य हो रहा है मैं पूर्ण ब्रह्म भगवान की सेवा कर रहा हूँ ऐसी कौन सी तपस्या मैंने की जिससे इस सेवा का अधिकारी हुआ दोपहर हो गई है श्री राम कृष्ण ने भोजन किया बीमारी के होने से बहुत थोड़ा सा भोजन किया श्री राम की सदैव भावावस्था रहती है ज़बरदस्ती उन्हें शरीर की ओर मन को ले आना पड़ता है परंतु बालक की तरह वे खुद अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकते बालक की तरह भक्तों से कह रहे हैं जरा सा भोजन किया अब थोड़ी देर के लिए लेटूँगा तुम लोग जरा बाहर जाकर बैठो श्री रामकृष्ण ने थोड़ा विश्राम किया भक्तगण कमरे में फिर आए